भगवते पुराण ओम जयत पराशर त्रुह सत्यवती हृदय नंद कमलगल्त बाग्म ममृत जगत् विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षतम परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्ति हम बराक रूपोपी सस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवां श्रीरूप श्री साग्र जात सह गण रघुनाथन्जीव साइतम सवधूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण लललताशाखान्ता आजालबितुजौ कनकावदीर्तन पितर कमलायताक्षौ विश्वभरौर युगधर्मौ जगत करौ। वंदे जगत्कुण वंदे कृष्णपरबिंद युगल यस्ं कोद वक्षोज प्रणीक्रते विल स्निग्धोंगस्वत काश्मीर तलशोणिमो परितने कस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम निर्व्याज निर्व्याजिमातन्वते नारायण नमस्कृत्य नरम चोत्तम दी सरस्वतीय मुदीर वाच्छाकुभ्युभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कुत मंद मतेदयांद्राक तुलसी काननम यत्र, यत्र पद्मना च पुराण पठनम तिहि हरि बुलृंदवन बिहारी जय श्री राधा किशोरी जो परव मंगल, श्रीमंत माधव महोत्सव पूर्व प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी पाद ये अनुरूपण कराए के श्री श्याम सुंदर ने वृंदा जी को उस समय श्री राधा रानी की व्याकुल दशा को कहीं सुना होगा कि श्री राधिका अत्यंत अत्यंत दुखी हो गई हैं घर लौट गई हैं मान भवन में प्रवेश कर गई हैं इस बात को सुनकर के श्री बृंदा जी को श्यामचंद्र ने भेजा वृन्दा उस समय जितनी भी सखीगण हैं उनसे मिली हैं श्री राधिका उनका दर्शन करना चाहती हैं राधिका की कैसी तबीयत है कहाँ आई हैं कैसे हैं ये सब जानकारी करना चाह रही हैं और उस समय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की नेताई कीरी गौर श्री वृंदा जी श्याम सुंदर की ओर से सफाई दे रही हैं नहीं नाराज होने की जरूरत नहीं है श्री स्वामी ने आप लोगों ने क्यों श्याम सुंदर को अनावश्यक दोष दिया है ऐसा नहीं है श्याम सुंदर की दूती बन करके आई हैं और श्याम सुंदर का पक्ष ये श्री सखी सखीगणों के आगे किशोरी जी के आगे रख किशोरी तो वहाँ पे है नहीं परंतु तो सखियों के माध्यम से किशोरी जी के पास में श्री श्याम सुंदर के पक्ष को रखना चाह रही हैं अब ग्यारहवें श्लोक में वर्णन कर रही हैं पहले दसवें श्लोक में निरूपण कर रहे हैं कि भाई श्री कह रही हैं पक्ष वो कहीं बात को संभालते हुए श्याम का पक्ष निरूपण करते हुए कि श्री श्याम की तो ये स्थिति है कि राधिका के, के बराबर वे किसी अन्य यूथेश्वरी को कभी मानते ही नहीं हैं सारी यूथेश्वरियों में श्री राधिका ही सर्वोत्तम हैं अरे देवता लोग यदि हवन में संगश्राव हवन में घी पीवी ने घी उनको हवन कर भी दिया जाए तो ये थोड़ी है कि उनका अमृत पीने का लोभ समाप्त हो जाएगा देवताओं का ध्यान तो सर्वदा अमृत में ही लगा रहेगा ऐसे ही श्री चंद्रावली जी ने यदि बीच में श्याम सुंदर को रोक भी लिया और श्री श्याम सुंदर चंद्रावली जी के साथ में मिल भी गए, तो ये थोड़ी है कि श्री राधे का के प्रेमामृत का पान करने से वे कहीं अलग हो जाएंगे श्री राधिका रूपी अमृत का ध्यान तो लोभ तो उनको सदा बना ही रहेगा इसलिए श्री राधिका में श्यामचंद्र की निरंतर निरंतर है इतना निरूपण कराई थे अब सफाई दे रही हैं वो नहीं नहीं तो भी श्यामचंदर को किसी दूसरी यूथेश्वरी के साथ में ऐसा कहना नहीं चाहिए था और उन्होंने ये कैसे कह दिया कि चंदावली जी तुमको मैं वृंदावन की रानी बनाऊंगा वृंदावन का राज्य अभिषेक तुमको कराऊंगा ऐसी सब बातें कहनी नहीं चाहिए थी अब इस बात की लिपापोती करती हुई श्री बृंदा जी कह रही है इस बात का कहीं समाधान करती हुई वृंदा जी कह रही है कि राधा विसार मवधार्य विधूत धैर्य संकेत धाम परिधावत मुत्सुकोसव तत्रंत के विधिवशात उपसद्य चंद्र तस् भ्रमाद्वलित संभ्रम भाषे के राधा विसारम अवधारियो श्री श्याम सुंदर ने श्री मधुमंगल के द्वारा ललताजी के पास में कभी खबर करवाई होगी कि श्री राधिका को अभिसार करवाओ वो ललित माधव विदग्न माधव में उस लीला का बड़ा सुंदर वर्णन किया है रूप गोस्वामी जी ने वो श्री श्याम सुंदर कवि मधुमंगल से के द्वारा किशोर जी के पास में खबर करवा रहे हैं कि अच्छा जिस समय खबर करवाई उस समय संयोग की बात यह है कि पद्मा भी वहीं खड़ी हैं अब पद्मा के सामने खबर करवानी है गोपनीय बात है तो श्री श्यामचंद्र ने कहा मुक्त गिरे पाण ममा पदस्थिति निधीताम अधीराक्षी राग धातु तो परिचद ये विद का श्लोक है एक श्री श्यामचंद्र का संकेत कर रहे हैं कि रागी, धात अरी ललता, रागी धातु परिच्छद अरे ललिता रागी धातु परिच्छ माने ऊपर से इस कार्य से निकलता है कि मुझे गेरू की जरूरत पड़ रही है रागी माने लाल रंग का जो धातु माने गोवर्धन पर्वत की जो मिट्टी है माने गेरू रागी धातु माने गोवर्धन की जो लाल रंग की धातु है माने गेरू उस गेरू को परिचद मैंने मुझे श्रृंगार करने के लिए अपने अपने को सजाने के लिए गेरू भिजवा देना ये जिसे मैं सुना तो पद्माजी भी वहां पर सुन रही हैं और पद्माजी ने ये विचार करके कि श्री श्यामचंदर ने हमसे कहलवाया है कि मुझे गेरू की जरूरत है ये तो गेरू वेरू तो बहाना है चंद्रावली जी को ये मिलाना चाहते हैं श्री श्यामचंद्र बड़े चतुर उन्होंने श्री पद्मा से तो कहा कि राग धातु परिच्छ भिजवा देना परंतु तत्वता कुछ कहना और चाह रहे थे कहना चाह रहे थे ललता से ललता से कुछ बोले नहीं पद्मा से कह दिया कि राग धातु परिच्छ इसमें आठ अक्षर हैं रागी धातु प आठ अक्षर हैं अब इनमें श्याम एक पहली कह रहे हैं बोले राग धातु परीक्षण में त्वया मुक्त गि रे गि और री इनको छोड़ देना दो अक्षर तो हो गए और मम तु तु छ चार अक्षर दो अक्षर चार अक्षर और छह अक्षर यदि राग धातु पर में से छह अक्षरों को निकाल दिया जाए तो बचेगा क्या राधा रा गी भी गया धा भी गया तो केवल राधा यह बचेगा आठ अक्षर का जो बचन था कि राग धातु तो परिच्छ भेदो इसमें तू छ भी गया और प ये भी गए और गी और री ये भी गए तो छह अक्षरों को निकाल दो तो जो बचे वो वस्तु मेरे पास में भिजवा दो तो बचेगा उसमें श्री राधा के राधिका को मेरे पास में भिजवा दो तो श्याम सुंदर तो ये कहना चाह रहे थे परंतु श्री पदमा जी ने श्याम सुंदर के इन बचनों को सुनकर के मन में ये विचार किया कि श्याम सुंदर श्री चंदावली जी से मिलना चाह रहे हैं इसलिए श्याम के संकेत का जो पद्मा से ही कहा गया, गया था ये बचन भी पद्मा से ही कहे गए थे पद्मा ने उस समय श्री चंद्रावली जी का अभिसार करा दिया श्याम के पास में अब जब श्री चंद्रावली जी आ गई तो फिर श्री श्याम को चंद्रावली जी के साथ में भी कहीं मधुर वचन और उनके माधुर्य का भी आस्वादन करना पड़ा परंतु तो श्यामचंदर का तात्पर्य था श्यामचुंदर चाह रहे थे श्री राधे का, का ही अभिसार परंतु तो पदमा ने अभिसार करा दिया चंद्रावली का तो वही जो लीला है उसका पूरा विस्तार को विदग्ध महाव नाटक में श्री रूप गोस्वामी जी ने किया था अब उन्हीं अंश को ग्रहण करके उन्हीं संदर्भों को ग्रहण करके यहाँ पर निरूपण कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी जी श्री वृंदा जी कह रही हैं के राधा राधाभिसारम अविधार्य पद्मा को जब ये पता पता लगा कि श्री श्यामसुंदर उनके पास में राधिका आने वाली हैं तो राधा अभिशाधम अभिसारम अविधार्य राधिका के अभिसार माने कृष्ण से मिलने के लिए राधिका का, का आगमन हो रहा है इस बात को पद्मा ने सुन लिया अवधार्य इसको सुन लिया है और विधुत धैर्य श्री श्याम सुंदर श्री स्वामी से मिलने के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल थे परंतु तो देख रहे हैं क्या कि पद्मा ने अभिसार करा दिया है श्री राधिका का नहीं श्री चंदावली जी का श्री श्याम सुंदर थे विधुत धैर्य जिनका धैर्य समाप्त हो गया था संकेत धाम परिधावित श्री श्याम सुंदर ने जो निकुंज मंदिर का संकेत दिया था कि इस कुंज में माकंद कुंज में या आम कुंज में मैं मिलूंगा श्री श्याम सुंदर व्याकुल होकर के श्री राधिका की कुंज में अभिसार करना चाह रहे थे रास्ते में जाना चाह रहे थे परंतु तत्रांत के विधिवशात उपस चंद्राम इधर पद्मा ने श्री श्याम के पास में चंद्राम विधिवशात उपसद्यो श्री चंद्रावली जी को श्यामचुंदर के पास में अभिशार करा दिया क्योंकि वो वे तो समझी नहीं पद्मा तो समझी नहीं ललता समझ गई श्यामचुंदर ने कहा था रागे धातो परिच्छ मैं मुझे जल्दी से रागी धातु परिच्छो इनको भेजो परंतु इनमें से छह निकाल दो इस बात को श्री ललता तो समझ गई तो ललता तो श्री राधिका का अभिसार कराना चाह रही थी परंतु उसके पहले ही राधिका का अभिसार हो उसके पहले ही श्री पद्मा जी ने चंद्रावली जी का अभिसार करा दिया अब चंद्रावली जी आ गई तो श्याम सुंदर को चंद्रावली जी को भी आदर देना पड़ा उनके साथ में भी बातचीत करने लगे तो तत्र के माने श्री कृष्ण के निकट विधिवशात उपसत्य संयोग से श्री चंद्रावली जी को पदमा ने जब भेजा श्यामचंद्र ने चंद्रावली को प्राप्त किया तस् बलित संभ्रम माव अब श्री चंद्रावली श्री श्याम शुरू शुरू में चंद्रावली जी को पहचान नहीं पाई कि चंद्रावली है कि राधिका है दोनों बहनी है कहीं मिलती हैं तो चंद्रभानु जी और जी इन दोनों की बेटी हैं और दोनों कहीं रिश्तेदारी में भी हैं चंद्रभान विष्वानु इसलिए दोनों की दोनों बहनों की शक्ल एक सी है श्री राधा और चंद्रावली जी इन दोनों का स्वरूप लगभग लगभग एक सा है दोनों ही तासाम इन गोपिका गणों में श्री राधिका और चंद्रावली ये अति वरीय सी होकर के विराजमान है दोनों अत्यंत श्रेष्ठ होकर के विराजमान है तो श्री श्याम ने जब चंद्रावली जी को देखा श्याम के हृदय में तो विराजमान था राधिका से मिलने की अभिलाषा तो चंद्रावली जी को देख करके श्यामचंद्र के, के मुख से निकल गया राधे ये गोत्र स्खलन हो गया हे राधे स्वागत है स्वागत है आ रही है चंद्रावली जी और श्यामचंद्र बोल गए हे श्री राधे के आपका स्वागत है स्वागत है ऐसे जो राधे कहा श्री चंदावली जी की तो क्यों नहीं चढ़ गई मान हो गया चंदावली जी उस समय चंद्रावली देख करके फिर श्याम सुंदर को कहीं हार करके चंद्रावली जी को मनाना पड़ा और उनके साथ में कुछ देर बैठना पड़ा अब यही बात ऐसी बिखर गई ऐसा रायता फैला ऐसा दही फैला कि सब बनी बनाई बात सब बिगड़ गई और तो तुम लोग नाराज हो रही हो श्री श्याम सुंदर तत्वता तो राधिका से ही मिलना चाह रहे थे पर बीच में चंद्रावली जी आ गई श्यामचंदर ने चंद्रावली जी को राधे का समझ करके हे राधे ऐसा कह करके संबोधन कर दिया संबोधन किया तो चंद्रावली जी रूठ गई उनमें मानोदय हो गया मानोदय हो गया तो चंद्र श्री श्यामचंदर को चंद्रावली को मनाने के लिए कहीं मीठे बचन भी कहने पड़े यह भी कहने लगा अरे तुम तो मेरी प्राणधन हो सारे मेरे वृंदावन के राज्य की तुम ही स्वामी होकर के विराजमान हो ऐसे बचन भी उनको कहने पड़े तो यह बात कहीं एक विशेष परिस्थिति में यह बात श्याम सुंदर के मुख से निकसी तत्वता श्री श्याम सुंदर चंद्रावली जी का कोई राज्याभिषेक करना चाहते हो उनने पहले से ही कोई ठंडे दिमाग से पहले सोच लिया हो ऐसी कोई बात नहीं है ये तो केवल मौके पर कुछ समझाने के लिए श्याम सुंदर ने ऐसे वचन कहे आप इन वचनों को बहुत गंभीरता से मतलो मतलो श्री श्याम सुंदर राधा रानी को ही वृंदावन के राज्य के ऊपर अभिषेक करेंगे चंद्रावली जी को अभिषेक कराने का उनका कोई भी विचार नहीं है ऐसे श्री वृंदा सारा समाधान करती हुई विराजमान हो रही है उस समय तस्या भ्रमाक बलित संभ्रम उस समय भ्रम के कारण बलित संभ्रम श्री श्याम के मुख से जो हुआ उसके कारण बल संभ्रम संभ्रम से युक्त होकर के भय से युक्त होकर के श्याम ने बभाषे ऐसे वचन कह दिए थे कि तुम ही मेरी स्वामनी हो ग्यारहवें श्लोक में दोबारा देखने इसे ही बहुत संक्षेप में संकेत करके यह बात श्री वृंदा जी कह रही है करने वाली हैं, उसको अवधार्य माने समझ करके उसको सुन करके श्री राधिका का अभिसार होने वाला है इसको अवधार्य माने श्री कृष्ण ने सुना और सुनकर के श्री राधिका से मिलने के लिए विधूत धैर्य जिन श्यामसुंदर का धैर्य दूर हो गया था ऐसी भी श्री श्याम संकेत धाम परिधावितुम संकेत धाम की ओर संकेत कुंज की ओर राधिका के संकेत कुंज की ओर ही परिधावितुम अत्यंत अत्यंत दौड़ करके जा रहे थे उत्सुक हो रहे थे परिधावित सब अत्यंत उत्सुक थे श्री कृष्ण पंत बीच में विधिवशात उपसंत्य चंद्राम संयोग से चंद्रावली जी बीच में आ गई अब श्याम सुंदर को पता नहीं है कि ये चंद्रावली आ रही हैं कि श्री राधिका आ रही हैं उन्होंने चंद्रावली को देख करके चंद्रावली को हे राधे ऐसा कहकर के संबोधन कर दिया तो तत् के विधिवशात उपसद्यो इसी बीच में संयोग से जो बीच में आई थी उन चंद्रम चंद्रा को देख करके चंद्रावली को देख करके तस्या भ्रमात बलित तस्या भ्रमात् माने राधिका के भ्रम से श्री श्यामचंद्र ने उनको हे राधे ऐसा कहकर के संबोधन कर दिया जैसे हे राधे कहकर के संबोधित किया वैसे ही बलित संभ्रम श्री चंद्रावली जी में संभ्रम आ गया बोले ये मेरा नाम कैसे न, मेरा नाम न लेकर के राधिका का नाम कैसे ले रहे हैं तो उनमें बलित संभ्रम श्री चंद्रावली में जब संभ्रम माने क्रोध उत्पन्न हो गया उस समय क्रोध से युक्त होकर के जब चंद्रावली विराजमान हुई बल संभ्रम तो चंद्रावली के क्रोध को देख करके श्याम सुंदर भी सख्त पक आ गई तो बलित संभ्रम से श्याम सुंदर युक्त हो गए चंद्रावली तो क्रोध से युक्त हुई, हुई और श्री अपनी ओर से जोड़ना पड़ेगा चंद्रावली क्रोध से युक्त हुई और श्री श्याम सुंदर बल संभ्रम संभ्रम से युक्त होकर के विराजमान हो गए हैं और श्री श्याम सुंदर ने उस समय कहीं चंद्रावली जी को स्वस्थ करने के लिए कहीं बात को साधने के लिए न जाने कितने कितने खुशामत के वचन प्रिया के मान को मनाने के लिए जो साम दाम इत्यादि के जो वचन हैं उन साम दाम के वचन कहे होंगे क्योंकि मान उत्पन्न हो जाता है तो मान को उत्पन्न करने के मान को समाधान करने के लिए रसकों ने पांच प्रकार वर्णन किए हैं उनमें शाम और दाम इन दो प्रकारों का श्याम सुंदर ने प्रयोग किया और चंद्रावली जी के मान को मनाया प्रिया जब मान करती हैं तो नायक पांच प्रकार से प्रिया के मान को दूर करते हैं श्याम सुंदर सबसे पहले शाम शाम का मतलब है समझाना कि हे प्रिय आप मान कर रही हो कभी चंद्रावली श्री राधानी मान करें श्याम सुंदर कह रही है कि ना मैं तो आपका नाम नहीं ले रहा था चंद्रावली का नाम नहीं ले रहा था आपका नाम ले रहा था चंद्रानन ने कहकर के मैं आनंद कह रहा था उसके पहले ही चंद्रा समझ करके तुम नाराज हो गई ऐसे समझाना ऐसे श्री राधा रानी चंद्रावली जी के आगे यदि राधा नाम निकल जाए तो उस समय श्री श्यामंदर बात को पलटते हुए कह रहे कि जी भी तो है है कभी, कभी पलट जाती है। राधा की जगह धारा धारा की जगह राधा हो गया तो आपके में मैं धारा का संगम करना चाह रहा था यमुना का यमुना की धारा से मिलना चाह रहा था परंतु तो जवान पलट गई जी भी तो है कभी कभी पलट जाती है तो धारा की जगह राधा हो गया कि मैं राधिका से मिलकर के अपने बिरह को शांत कर रहा था तो ये कहीं जीव पलट गई है ये तो तंग स्लिप है जीव का पलटना है इसका आप बुरा नहीं मानोगे कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि कुछ बोलना चाहते हैं कुछ है, निकल जाता है जीव से कुछ तो कहना चाह रहा था धारा जवान से निकल गया है राधा मैं तो यमुना में स्नान करने के लिए उत्सुक हो रहा था राधिका से राधा से मिलने के लिए नहीं धारा से मिलने के लिए उत्सुक हो रहा था ऐसे इसको हम कहेंगे शाम तो पहला उपाय हुआ मान को दूर करने का वो है शाम दूसरा उपाय है दाम दाम का मतलब है अपने हाथ से माला गूथ करके प्रदान करना कोई श्रृंगार प्रदान करना कोई आभूषण देना और को मनाना तो मनाने के लिए श्याम सिन्द्र ने से यह भी कह दिया अजय क्यों चिंता करती हो मैं तो आपको ये पूरा वृंदावन का राज्य आपका है मैं भी आपका हूं अब ये कहने की बात है कोई कोई राज्य दे थोड़ी नहीं थे वे परंतु केवल समझाने के लिए कह दिया कि सब कुछ आपका ही है ये पूरा वृंदावन का राज्य ये मैं सब आपका ही हूं ऐसा कहकर के उन्होंने चंद्रावली को केवल दाम दाम नाम करके जो नीति है उस नीति से समझाने का प्रयत्न किया तो साम दाम फिर तीसरी मान को समझाने की रीति होती है उसका नाम है भेद भेद का तात्पर्य है जो मान उत्पन्न कर रही हैं उन सखियों से श्री राधिका को अलग कर दिया जाए तो उनका मान टूट जाएगा या प्रिया को अलग कर दिया जाए तो मांग दूर हो जाएगा क्योंकि श्याम सुंदर बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक ये चंडी ललता पास में विराजमान है तब तक शिव प्रिया जी को मंद नहीं देगी और ये ललता कहीं ना कहीं आग में घी डालती रहेगी प्रिया के मांग को बढ़ाती रहेगी इसी तरह से किसी तरह से ललता को अलग किया जाए तो ये भेद तो कभी कभी श्यामंदर भेद नीति को भी अपनाते हैं तो साम दाम भेद चौथी जो नीति है वो नीति है वो है प्रणति प्रणति माने प्रणाम श्री श्याम सुंदर जैसे ही श्री प्रिया के शिक्षरणारूंद में प्रणाम करते हैं प्रणाम करने के साथ ही साथ सारा मान दूर हो जाता है यह मान के विषय में प्रसिद्धि है रसकों में के मान सर्वदा सर्वदा प्रणामांत होता है प्रणाम करने पर मान समाप्त हो जाता है मान प्रणामांत होता है कहते हैं कि व्याकरण वो महाभाष्यांत वेद वो घन पाठांत और प्रणाम ये मान वो प्रणामांत ये विद्वानों में प्रसिद्धि है कि मान की समाप्ति होती है प्रणाम में व्याकरण के पाठ की समाप्ति होती है महाभाष्य में और वेद की समाप्ति होती है घन पाठ में वेद का सर्वोत्तम जो श्रेष्ठ स्वरूप है वो घन पाठ गंपाथ। तो घन पाठांत प्रणामांत और कहीं महाभाष्यांत ये प्रसिद्धि है तो प्रणाम करने पर मान ये चौथी अब इसके बाद में एक पांचवा अंतिम एक उपाय है वो उपाय है कि मान को मनाने के लिए फिर प्रतिमान किया जाए वो उपाय बढ़िया उपाय नहीं है परंतु तो जब कोई भी उपाय नहीं चलता है उस समय श्री श्याम सुंदर भी मान को मनाने के लिए स्वयं भी मान धारण कर लेते हैं जैसे रास में अंतरधान हो गए प्रिया जी ने मांग किया तो उनके मान को मनाने के लिए सारी सखीगणों ने मांग किया उनके मांग को मनाने के लिए शाम सुंदर भी अंतर्धान हो गए तो ये एक में, पंत वो बहुत कम अपनाते हैं वो मुख्य नहीं है प्राय जो मान है उसको मनाने के लिए चार ही उपाय हैं, पहला उपाय है शाम दूसरा उपाय है कोई भेंट करना गिफ्ट देना दाम तीसरा उपाय है कहीं भेद माने सखी जण जो हैं उनसे अलग करके शिवप्रिया को अल, अलग थलक स्थापित करना तो फिर जल्दी मान जाएंगी और चौथा उपाय है प्रणाम तो श्री श्याम सुंदर ने दाम उपाय को अपनाते हुए केवल मुंह से ये बात कह दी थी कि आजी हे श्री राधे हे श्री चंद्रावली आप क्यों घबरा रही हो हे प्रिय क्यों घबरा रही हो अरे मैं ये सारा राज्य सब आपके लिए ही है हम तो आपको ही मैं भी समर्पित हूं ये राज्य भी आपको समर्पित है ऐसा कहने के लिए कुछ वचन कह दिए होंगे और उस बात को जाने किसने सुन लिया है और तुमसे पो दिया है और तुम मान धारण करके बैठ रही हो इसलिए वो उचित नहीं है ऐसे श्री बृंदा ने सबको समझाया है पूर्ण चंद्र आगे वर्णन कर रही हैं तो तस्या भ्रमात् बलित संभ्रम आब श्री चंद्रावली को राधिका के भ्रमात् तस्या मिला तस्या मान्य राधिका राधिका के भ्रम से चंद्रावली को राधा कहकर के उन्होंने आ, संबोधित कर दिया और तब बलित संभ्रम श्री प्रिया ने जब मान किया तो श्री श्याम सुंदर एकदम संभ्रम में हर में आ गए और हर में आकर के मान को मनाने के लिए बभाषे उन्होंने संभ्रम से युक्त होकर के भय और संभ्रम से युक्त होकर के ऐसे वचन प्रिया को समझाने के लिए केवल साम दाम के रूप में उन वचनों को कह दिया था स्वभाव उत्ति बिल्कुल लीला का वर्णन कर रहे हैं पूर्ण चंद्र तनुमा मुदूढ़ तृष्ण प्रागाशया सचल चकुरश्चकोर राधा प्रिय उदिता पुत्रत स्वयं चेत वर्ण्यो विधि किमह कल्प नगेन्द्र कल्प तो याम पूर्ण चंद्र तनुम आप तो मुदूढ़ तृष्ण जिन श्री राधिका को प्राप्त करने के लिए पूर्ण चंद्र की चादने के समान श्री राधिका को प्राप्त करने के लिए याम पूर्ण चंद्रम चंद्र तनु पूर्ण चंद्रमा के समान जिनकी अंग कांति है ऐसी प्रिया को प्राप्त करने के लिए उदूर तृष्ण श्री श्याम के हृदय में तृष्णा उत्पन्न हो गई थी और प्राग आशे चलता और वे श्री श्याम सुंदर प्राग पहले आशा लेकर के श्री चंद्रावली जी की ओर चल रहे थे वेशी श्याम सुंदर कैसे हैं चकुरह चकोरह चकुर माने उत्कंठित उत्कंठित चकोर के समान बेशी श्याम सुंदर जिन श्री प्रिया से मिलने की इच्छा से आशा लेकर के पहले चले थे वे श्री श्याम सुंदर राधा प्रियम उदिता पुरतः उन्होंने ये विचार किया कि अरे ये तो श्री राधे का ही सामने उदित हो गई हैं राधा प्रिया इम उदिता ये सामने श्री राधे का ही उदय हो गई हैं ऐसा विचार करके स्वयं चेत बर्ण्यो विधि किम कल्प नगेंद्र कल्पहा उस समय श्री श्याम सुंदर उनकी वर्ण्यो विधि उन्होंने कुछ कहा होगा उनकी उस विधि का क्या वर्णन किया जाए श्याम सुंदर तो कल्प नगेंद्र कल्पहा वे तो कल्प नगेन्द्र माने वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है न गमन करे उसका नाम ग और जो गमन न करे उसका नाम है अग या नग तो कल्प नगेन्द्र इसका तात्पर्य हुआ कल्प वृक्ष श्री श्याम सुंदर कल्प वृक्ष के समान है तो कल्प वृक्ष के समान श्री श्याम सुंदर उनकी विधि का क्या वर्णन किया जाए अर्थात कल्प वृक्ष के पास में देखे कितना शाम सुंदर का कितना पक्ष ले रही हैं, श्याम को कितना बचाव कर रही हैं, कि भाई कल्प वृक्ष के आगे आकर के कोई प्रार्थना करेगा तो कल्प वृक्ष का तो इतना उदार स्वभाव है कि प्रार्थना करने वाले की इच्छा को वो पूरा करेगा तो चंद्रावली जी आ गई तो चंद्रावली जी ने भी यदि सखियों ने चंद्रावली से मिलन की प्रार्थना की चंद्रावली आ गई तो श्री श्याम सुंदर तो कल्प के समान चंद्रावली की इच्छा को भी पूरा करने वाले हैं अर्थात तो उनकी प्रेम सेवा को भी स्वीकार करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए इसलिए श्याम सुंदर को दोष देने का जरूरत नहीं है श्याम सुंदर तो अपने उदारता के स्वभाव के कारण ही श्री चंद्रावली आ गई तो उनकी प्रेम सेवा को भी स्वीकार करते हुए विराजमान हुए हैं इसलिए उनमें उनके प्रति दोष देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि ये तो उल्टा और गुणी होने का उल्टा और उनके ऊपर रीझने का स्वभाव है कहने का मतलब यह है कि श्री राधिका इस बात को अच्छी तरह समझती है परंतु तो तुम जो सखी गण हो ना उन सखी गणों ने श्री राधिका के हृदय में मान उत्पन्न कर दिया अन्यथा श्री प्रिया का अपना स्वभाव यह है कि श्री श्याम सुंदर के द्वारा अन्य यूथेश्वरियों की प्रेम सेवा को स्वीकार करने पर राधिका मन ही मन में तो प्रसन्न होती है परंतु तो प्रेम के स्वभाव के कारण ऊपर से नाराजगी दिखाती है हाँ ये एक रहस्य की बात है कि श्री प्रिया ऊपर से तो मान करेंगी तो मन मन में इस बात से बड़ी प्रसन्न होती हैं कि आहा कोई सखी कोई गोपी कितनी भाग्यशाली है जिसने प्यारे को कहीं प्रेम सेवा करके प्यारे को सुख देना चाहा, आहा प्यारे की सेवा करना चाहा वो सखी परम भाग्यशाली है और यदि मुझे मौका मिले तो मैं उस सखी के चरणों को धो धो करके पियूं, उस सखी की कृतज्ञता को धारण करूं तो भीतर तो भाव है सखी के प्रति कृतज्ञ उस प्रतिपक्षा के प्रति उस यूथेश्वरी के प्रति कृतज्ञता का परंतु प्रेम का स्वभाव ऐसा है कि उसमें मान उत्पन्न होगा प्रेम गली अति सागरी ता में दोन समाए तो ऊपर से तो मान धारण करेंगे सर्वदा आनंदित होती हैं। इसका प्रमाण श्री के वचन श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं मर्महताम यथा तथा विदा तो लंपट मतपुराण नाथस्त तो सव नापरा ये राधारायणी के वचन तो श्री राधारानी ऊपर से सर्वदा सर्वदा मांग करेंगी पंत भीतर से अत्यंत अत्यंत आनंदित होकर के विराजमान होती हैं अब वो आनंदित कैसे होती है उसके लिए वचन है कि प्यारे भीतर मेरी भावना क्या है कि आश्लिष्य वा पादरता पे निष्ठ चाहे तू मेरा आलिंगन कर और चाहे मुझे अपने चरणों में ठुकरा दे अदर्शनां मर्माताम करो तो चाहे मुझे दर्शन दे और चाहे दर्शन न दे करके मुझे मरम्मत कर दे दोनों राज्यों दोनों स्थितियों में मैं राजी हूं यथा तथा वातू यहां तक कि मैं तो किसी भी प्रकार से तेरी सेवा करने के लिए विराजमान हूं और यथा तथा कह करके जो तेरी सेवा करती हैं उनकी भी दासी बन करके भी मैं रहने के लिए तैयार हूं और उसके लिए श्री राधारानी कभी कभी जब आवेश में आती हैं तो अपने हृदय के भाव को प्रकट कर देती हैं कि मैं तो उस कुष्ठ कु ब्राह्मण पत्नी की भाती की सेवा करने के लिए भी तैयार हूं ये इतनी भावना वो कहानी सबने सुन रखी होगी एक बार एक पुराणों में चरित्र आया कि एक ब्राह्मणी बड़ी भारी पति की सेवा करने वाली थी पतिव्रता मुकुटमणि है ब्राह्मणी है इनके को है। है। तो पति को कोष्ठी है परंतु यह पतिव्रता अपने पति को कंधे के ऊपर बैठा करके कोई गाड़ी है गाड़ी में बैठा करके इनको स्नान कराने के लिए नदी के किनारे ले जाए जिस समय ये अपने पति को उस रोगी पति को स्नान करा रही थी संयोग की बात ये कि उसी समय नदी में स्नान करने के लिए कोई परम सुंदरी वेश्या स्नान कर रही थी और वो आ गई मन का शरीर के साथ में कोई संबंध नहीं है उस कुष्ठी ब्राह्मण का उस सुंदरी का दर्शन करके उस वेश्या का दर्शन करके उसमें चित्त चंचल हो गया पंत मुंह से कुछ नहीं बोला पत्नी पास में है तो मन ही मन में कहीं संकोच भी है मुंह से कुछ बोला नहीं पंत पत्नी पहचान गई कोई न कोई बात है उसने पति से पूछा कि आरे पुत्र जो भी बात हो आप बड़े उदास दिख रहे हैं क्या बात है अपने हृदय की बात को कह ही दो आज दो तीन दिन से मैं देख रही हूं बड़े अन्य मनस्क से दिख रहे हो क्या बात है मैं बुरा नहीं मानूंगी जो भी बात हो उसको कह दो आप पति को थोड़ा विश्वास हुआ और उस रोगी ब्राह्मण ने कु ब्राह्मण ने पत्नी के सामने सारी बात यथा तथ्य रूप में कह दी कि उस सुंदरी का दर्शन करके उससे मिलने के लिए मेरे हृदय में बड़ी अभिलाषा है अब वो ब्राह्मण पत्नी मन में विचार कर रही हैं कि मेरे पति की स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है ये कितने दिन जी रहे हैं कितने दिन नहीं जी रहे हैं दीख तो रहा है जो भविष्य है वो तो सामने दिख ही रहा है और कहीं इनके हृदय में कोई वासना रह गई और उस वासना को लेकर के ये कहीं समाप्त हुए तो हाई बहुत बुरी बात होगी इनको कहीं अधतन या दोबारा हीं जन्म और वो संसार की प्राप्ति अथवा पतन की प्राप्ति होगी इनकी ये अभिलाषा किसी तरह से दूर हो जाए तो वे परम पथिव्रता उस वेश्या के पास में गई और उनसे कहा कि मेरे पति को रोग है वे तुमसे मिलना चाहते हैं क्या आप उनको स्वीकार करोगे वो वेश्या उससे मैं बोली कि भाई हमारा तो ये काम ही है परंतु तो हम तो पैसे के लिए ये सब करते हैं यदि कोई मुझे मेरा इतना जो परिश्रमिक है वह यदि प्रदान कर दे तो मैं मिलने के लिए तैयार हूं और उसने जो रकम बताई वो बहुत लंबी छोड़ी वो बो बोले भाई हम तो बिल्कुल गरीब ब्राह्मण हैं हमारे पास में तो इतनी रकम नहीं है परंतु तो कोई बात नहीं मुझे पति की सेवा करनी है देखिए पतिव्रते यहाँ पर जो बात है वो पतिव्रता की महिमा को ग्लोरीफाई करने की बात है कोई माने क्या उचित है या अनुचित है इसकी बात नहीं है मैं वो पतिव्रता की जो भावना है उसको कहीं महिमा मंडित करने की बात है तो वो बोली कि भाई मेरे पास में इतना पैसा तो है नहीं मैं एक काम करती हूं मैं आपके यहां पर दासी बन करके रहती हूं और मेरी जो तनखा है उसको तुम अपने पास में जमा कर लो और जब तुम्हारी जो पारिश्रमिक है वो पारिश्रमिक की रकम पूरी तुम्हारे पास में जमा हो जाए मुझसे कह देना मैं अपने पति को तुमसे मिलन मिल करने के लिए ले आऊंगी और इस प्रकार इसकी वो इसका दे रहे हैं कि जैसे भी रखो वैसे रहने के लिए मैं तैयार हूं और वो पतिव्रता वो कुष्ठ कु पत्नी पतिव्रता आय हाँ पर दासी बनकर रह रही है और उसकी सब दासी बन करके वो सेवा करती हुई विराजमान है यथा तथा बिल धाप जैसे आज्ञा भी दे रही है फटकार भी दे रही है परंतु उसके यहां पर सेवा कर रही है और जब उसका रकम इकट्ठी हो गई तब वेश्या ने कहा ठीक है मेरी फीस मेरे पास में आ गई है अब तुम अपने पति को ले आओ तो वो वेश्या अब देखिए कितनी उदारता है उसकी महिमा को बेशा को ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसकी इतनी पतिम्रता को ग्लोरीफाई ग्लोरिफ, कर रहे हैं उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि वो पतिम्रता अपने पति को कंधे पे बैठा करके रात्रि के समय ले चले और वहां पर कोई ऋषि तपस्या कर रहे हैं अंधेरे में तो रात्रि रात्रि में जब ले जा रही थी तो पति के चरण की ठोकर लगी उस ऋषि के और ऋषि बोले अरे कौन है जो मुझे लात मार रहा है उसे होश नहीं है जिसने मुझे लात मारी प्रातः काल होते होते उसका प्राण प्राणांत तो हो जाए शाप दे दिया ऋषि ने हाहाकार उसके हृदय में आ गया वो रहा है हरे अंजाने में लग गई अब जो हुआ सु हुआ तो मैंने शाप दे दिया वो पतिम्रता भी बोली कि यदि मैं पतिम्रता हूं तो सूर्योदय नहीं होगा लो सूर्योदय हुए नहीं हाहा मच गया ये क्या हो गया क्या हो गया सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है उस समय श्री ब्रह्मा विष्णु शिव त्रिदेव जो है वो सामने प्रकट हुए और त्रिदेवों ने कहा कि नहीं नहीं आप ऐसा मत करो आप सारी सृष्टि के को बनाए रखने के लिए आप अनुमति प्रदान करो कि सूर्य उदय हो ऐसे ब्राह्मण से ब्राह्मणी से जब प्रार्थना की उस समय ब्राह्मणी ने कहा आप जो है स है ठीक है सूर्य भगवान उदय हो जाओ सूर्य उदय हुए और उनका पति समाप्त हो गया परंतु उस पतिव्रता की भावना के कारण उस पति के हृदय का पूरा मेल दूर हो गया जो विषय वासना उसमें थी वो उसकी विषय वासना पूरी दूर हो गई और पति निर्मल होकर के हाय हाय ऐसी दिव्य देवी उनका त्याग करके मैं कहाप में अंधकूप में, में गिरा रहा था इस विषय के साथ में मिलन प्राप्त करना चाह रहा था अब मैं इस जीवन का बचे हुए इस क्षणों का मैं भगवत सेवा के लिए प्रयोग करूंगा और उस पतिव्रता की सद्भावना के कारण वो पतिव्रता भी और वो पति भी दोनों के दोनों भगवत स्मरण करते हुए धाम को पधारे उनको जीवन प्राप्ति भी हो गया देवताओं ने उनको पहले जीवन दिया और शेष जीवन में वे भगवत धाम को प्राप्त करते हुए विराजमान हुए श्री महाप्रभु शिक्षा में अंतिम जो श्लोक है आठवा श्लोक उसमें श्री राधा भाव में इसी भाव को धारण करते हुए प्रकट कर रहे हैं और इसी भाव का कहीं वहां पर चैतन्य चरितामृत में इस श्लोक की व्याख्या में ये कहानी जो है वो की श्री राधा कह रही हैं कि यथा तथा वा वृद्वात लम्पटा वो प्यारा मुझे जैसे चाहे वैसे रहने के लिए मैं तैयार हूं पंत मत प्राणना तो पेरा प्राणनाथ वो ही है कोई दूसरा नहीं है दूसरा नहीं है मैं उन सोतों की भी दासी बनने के लिए तैयार हूं जो श्री श्याम सुंदर को किसी भी प्रकार से सुख देने के लिए तैयार हैं तो राधरानी के हृदय का भाव तो ये है कि यदि कोई कृष्ण की सेवा कर रहा है तो वे उसके प्रति कृतज्ञ है क्योंकि की कामना तो है ही नहीं यहां पर प्रेम में परंतु ऊपर से वे प्रेम का स्वभाव ऐसा है प्रेम की रीति ही ऐसी है कि वहां पर गोत्र होने पर भी राधानी में ऊपर से मान हो रहा है परंतु भीतर से आनंद विराजमान है तो श्री कह रहे हैं कि राधा का तो हृदय में आनंद धारण कर रही होंगी परंतु अरे ललता अरे विशाखा तुम लोग ही कहीं जबरदस्ती राधा रानी को भड़का देती हो चढ़ा देती हो इसलिए मान धारण कर रही हैं। अरे तुम लोग यदि शांत हो जाओ ना तो फिर श्याम सुंदर जो श्री प्रिया जो मान कर रही हैं, उनका पूरा मान सहज ही दूर हो जाएगा ये कहने का तात्पर्य है सी पंक्त संदर्भ में यहां पर कह रही हैं कि त्रांत के नहीं याम पूर्ण, चंद तनुम पूर्ण चंद्र तनुम तनुम आप उदूढ़ तृष्ण या जिन राधिका को जो कि पूर्ण चंद्र तनुम पूर्ण चंद्रमा के समान श्री अंग वाली थी उनमें उदूढ़ तृष्ण जिन श्री श्यामचंदर में तृष्णा उत्पन्न हो गई थी और प्राक आशया सचलता जिन श्री राधिका से मिलने की आशा लेकर के ही श्री श्याम सुंदर चले थे चिकुरश्चकोर वे श्री श्याम सुंदर चिकुर चकोर होकर के चिकुर मन उत्सुक चकोर होकर के जिनसे मिलने के लिए आप चले थे चकोरशकोर वे चकुर मन उत्कंठित चकोर बनकर के जिन श्री राधिका से मिलने के लिए श्याम सुंदर चले थे राधा प्रियम उन्होंने किसी सुंदरी को आते हुए देखा और उस सुंदरी को देख के ये ही राधिका हैं, राधा प्रिया यम ये ही राधिका प्रिया हैं, ऐसा कहकर के उन्होंने राधा उदित हे राधे ऐसा कहकर के उदितामा माने उनसे वचन कह दिए उदितमा माने वचन कह दिए तो प्रियम राधा प्रियम उदिता ये राधा प्रिया ही उदितामा ने आई हैं ऐसा कहकर अब यहां पर अपने आप ही निकल रहा है ये राधा प्रिया उदित हुई हैं माने राधा कहकर के उनको संबोधन कर दिया मेरे सामने साक्षात राधिका ही आ गई है वर्ण्यो विधि ही उस समय उन्होंने जो कुछ भी कहा होगा कि मह कल्प नगेंद्र कल्प श्री श्याम सुंदर तो कल्प माने कल्प नगेन्द्र माने वृक्ष कल्प वृक्ष के समान है यदि कल्प वृक्ष के पास में कोई आकर के कोई भी प्रार्थना करे तो जैसे कल्प वृक्ष उसकी अभिलाषा को पूर्ण करता है और ये तो कल्प वृक्ष की महिमा है इसी प्रकार श्री राधे कृष्ण के पास में आकर के यदि कोई युथेश्वरी उनसे मिलन की प्रार्थना करती है और श्री श्याम उसको यदि समाधान करते हुए उसके प्रेम का पूरण करते हुए विराजमान है तो ये तो श्याम की उल्टी महिमा है इसको बुरा नहीं मानना चाहिए अतः तुम लोग जो श्याम पर आरोप स्थापित कर रही हो श्याम पर जो प्रेम की संपूर्णता प्राप्त न करने का जो आरोप लगा रही हो वो उचित नहीं है विधि उस विधि का मैं क्या वर्णन करूं श्री श्याम में तो कल्प वृक्ष की विधि विद्यमान है कल्प वृक्ष के पास में जो भी आएगा कल्प वृक्ष की विधि क्या है कल्प वृक्ष की विधि है जो भी उनके पास में आएगा उसे क्ष उसकी इच्छा पूरी करेगा तो श्री श्याम सुंदर तो प्रेम बशीभूत होकर के कोई भी उनसे प्रेम की सेवा करना चाहता है तो उसकी सेवा को स्वीकार करके उसे सुखी करना चाहते हैं इसलिए श्री श्याम सुंदर ने श्री चंद्रावली जी के साथ में मिलन प्राप्त किया था यह उनकी उदारता है यह तो प्रशंसनीय है श्री राधिका भी मन मन में इस बात को बड़ा आदर देती है और श्री श्याम के इस गुण पर मन मन में रीझती हैं परंतु तो प्रेम का स्वभाव है यह प्रेम की अद्भुत विधि है कि उसमें मान उत्पन्न हो जाता है वे मान धारण करती हैं परंतु हृदय से मान नहीं है हृदय से प्यारे के प्रति आदर की भावना ही श्री प्रिया में विराजमान है तो किम है कल्प नगेंद्र कल्पाह श्री श्याम सुंदर कल्प नगेंद्र हैं मन कल्प के समान है और उनकी विधि किम ही वर्ण्य हमकी इस विधि का मैं कहां तक वर्णन करूं अर्थात इनकी उदारता है इसलिए आप लोग बुरा मत मानो बुरा मत मानो चंद्रावली स्मित नता अभवा अभवत आदिवाक्यम सप्रेम गर्भ मिभ कंस निशोर रिपोर्ट निशम्यो राधा विधाये वचनम परम आकलो आगत पथम परम अयो उस समय मैं तुम्हारे सामने यथा तथ्य वर्णन कर रही हूं बृंदा जी सारी सखियों को सुनाती हुई कह रही हैं कि चंद्रावनी स्मित नता श्री चंद्रावली जी दुखी होकर के स्मित मान मुस्कुराती भी जा रही है मुस्कान तो स्वाभाविक है तो स्मित ना श्री चंद्रावली उसमें स्मित ना मुस्कुराती हुई अपने मुख को छुपा रही हैं नीचे कर रही हैं अर्थात श्री राधा राधा कह कर के जैसे संबोधित कर रहे हैं तो उस समय श्री चंदा चंद्रावली जी जैसे अपने मुंह को लज्जित होकर के छपा रही हैं चंदावली स्मित नता, ना चंदावाली भी शाम सुंदर के भोलेपन को देख करके मुस्कुरा भी रही है और नता माने अपने मान को दिखाने के लिए वे मुंह छिपा करके भी बैठ गई है स्मित नता अभवत आदि वाक्यम वे उस समय जो भी पहले वचन कहे थे राधा प्रियम ये प्रिय राधा ऐसा समझ करके जो कुछ भी उन्होंने कहा उन आदि उन वाक्यों को सुनकर के सप्रेम गर्भम कंस रिपो, श्री कंस के श्री कंस माने कृष्ण, कृष्ण उन क्रिश्न के प्रेम से गर्भित उन वचनों को सुनकर के निशम्य तो कंस रिपो हो, माने कृष्ण के सप्रेम गर्भम जिनके भीतर प्रेम भरा हुआ है ऐसे आदि वाक्यम हे राधे इत्यादि वाक्यों को निशम्यो मन सुनकर के वे श्री चंद्रावली मुख नीचा करके विराजमान हो गए और राधा विधाये वचनम परम आकलो राधा अविधाई राधे का इस संबोधन से युक्त जो बचन है उनको आकलैयो मन सुनकर के मानास्यम आगति मुखवाली हो करके के मुलास्यम आगत मलान मुख की गति को प्राप्त हो गई अर्थात उनका मुख फीका हो गया है मुलानास्य मागत गतिम मुख की फीके को धारण करके वे विराजमान हो गई हैं और परम अनबिवाय अनबिवा और वे परम माने कोई दूसरे मार्ग की ओर लौट करके जाने लगी श्री चंदावली जी का स्वभाव है चंदावली जी क्योंकि प्यारे मैं तेरी हूं इस भाव को धारण करने वाली हैं। इसलिए चंदावली जी कभी भी टेढ़े वचन नहीं कहती हैं। उल्टे सीधे कठोर वचन नहीं कहती हैं चंदावली बोलेंगी क्या अवसर में इस तरह से कहकर के जाएंगे श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है विरक्त माधव में चंदावली जी कहेंगे बोले प्यारे मुझे बहुत कार्य है मुझे आप क्षमा करें मैं अंशित अवसर पर आ गई कोई दूसरी भाग्यशाली उनसे मिलने के लिए आप उसको कहें मैंने आपके हृदय के भाव में बाधा डाली इसके लिए मुझे क्षमा करें और ऐसा करके क्षमा मांगती हुई चंद्रवली जी लौट जाएंगी ये चंदावलि जी के स्वभाव है ये मान में भी वे कहीं वो जो विनम्रता है उस विनम्रता का त्याग नहीं करती हैं और राधा रानी होती तो बरस पड़ती बिल्कुल विस्फोट हो जाता राधाने रा तो टेढ़े वन कह देंगे कि अरे शठ अरे लंपट नहीं यानी क्या, क्या क्या कह देंगे हाँ हाँ हाँ हमारे हम में इतनी योग्यता थोड़ी है जो योग्य हैं उनके पास नहीं जाओ अरे मैं तुम्हारे पास में थोड़ी आई थी किम पादान्त मुपैसित नहीं नैवा अपराध दो भगवान तुमने कोई अपराध थोड़ी किया है निर्तु तो नहीं जाए थे कृदियाम प्रसादो थ बिना कारण के मैं काय को क्रोध करूंगी काय को तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगी जो योग्य होंगी वो तुम्हारी प्रिया होंगी हम तो अयोग्य हैं, हमारे हमसे तुमको मतलब क्या है इसलिए हम तो खूब आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारी स्वच्छंदता ऐसे ही बढ़े ये टेढ़े मेढ़े बचन जो है वो राधारानी कह रहेगी स्वाच्छंद में वास्तव थे तुम ऐसे ही खूब स्वच्छ होकर के विचरण करो परंतु तो चंदावली जी ऐसे नहीं करेंगे विनम्रता बोले प्यारे मैं अनुचित अवसर पर आ गई मुझे क्षमा करो ऐसा कह करके चंद्रावली जी दूसरे मार्ग मान तो दिखाएंगे परंतु तो दूसरी तरफ चली जाएंगी तो यहां पर पथम परम अन्व्याय श्री चंद्रावली परम पथम मन दूसरे मार्ग की ओर अन्व्याय मान चल गई हैं है गति से मागते पथम और उनका मुख भी मलान होकर के विराजमान हो गया और परम माने सुंदर से परम माने अलग हट करके ये पथम जो है तो, तो, तो वो मुख्य लिए है कि उनका मुख मलान गति को प्राप्त हो गया और परम माने शाम सुंदर से दूर हट करके वे जब जाने लगी उस समय कोप प्रकोप स्पष्टी है हो गया हो गया स्पष्ट के दोबारा सुन लो चलो कि चंद्रावली स्मित नता अभवत श्री चंद्रावली मुस्काते हुए नता अभवत मुस्कान अधरों पर विराजमान है परंतु नत मुख करके विराजमान हो गई हैं और सप्रेम गर्भम श्री श्याम के प्रेम से युक्त कंस रिपोर्ट आदिवाक्यम जो कहे गए बचन हैं उन वचनों को निशम्य माने सुनकर के राधा विधाय वचनम जिनमें राधिका का नाम लिया गया है ऐसे वचनों को सुनकर के परम आकल उन राधा नाम वाले वचनों को सुनकर के वे मलानासम आगति उनका मुख मल्लान हो गया है मलांगति को प्राप्त हो गया है और परम अन्वे आयो श्याम सुंदर से दूर हट करके वे जाने लगी कोप्रकोप अति बीक्ष मुकुंद चंद्र चंद्रावले श्री श्याम सुंदर ने मुकुंद ने मुकुंद माना कृष्ण श्री कृष्ण ने चंद्रावले मान चंद्रावली जी के कोप बीक्षो, मुख चंद्र को जिस समय कोप से युक्त देखा कोप्रकोपम अति विक्ष श्री चंद्रावली जी के मुख को मुकुंद ने जिस समय क्रोध से युक्त होकर के देखा देखा है उस समय कृत ग्रह ब्रज न स्पृ श्री चंद्रावली अपने घर में ब्रजन करने की स्पृह रखने वाली हैं कृत ब्रजस जन स्पृहाया कृत माने कर लिया है ग्रह ब्रजन घर में जाने की स्पृहजनों जिन्होंने कृत ग्रह ब्रजन स्पृहाया घर में जाने की स्प्रहा जिन्होंने धारण कर ली है ऐसे चंद्रावली जी के मुख का दर्शन करके तामेव तामेव बिलक्ष श्री चंद्रावली को तामेव बिलक्ष पहले श्री राधिका की तरह से देखा था तब विलक्ष श्री श्याम विलक्ष मने लज्जित हो गए तामेव तामेव उन श्री चंद्रावली को जो राधिका की तरह थी उनको देख करके विलक्षण श्री ने देखा और विलक्षित देख चित्वा, चित्त वाले श्री श्याम चुंदर हो गए हैं विलक्ष विलक्षित चित्ता विलक्ष के दो अर्थ पहले विलक्षण का अर्थ है देखकर और दूसरे का तात्पर्य है लज्जित यमक अलंकार का प्रयोग है तो तामेव मान्य चंद्रावली को तामे वो माने राधिका की तरह से विलक्ष माने देखा और फिर विलक्ष चित्ता लज्जित चित्त वाले होकर के विराजमान हुए कांतो व्यचिंत नितान्त मंत उन श्री शाम चंदर ने फिर मन ही मन में विचार किया कि ये तो बात बिगड़ गई अब क्या करना चाहिए ये सारी बातें मन में कल्प वे विकल्प करते हुए विराजमान हो रहे थे ये वर्णन कर रही है कौन बृंदाजी सारी सखियों के सामने कि तुम लोग नारज मत हो उस समय चंद्रावली समन समु नेतु इम सदारहा मान्यायत प्रणनीषु ममोत्तमासु आच्छिन्न मस्त हृदय यदि राधे द बार हम भजे तदपि नायक नीति दम्भम श्री श्यामचंद्र अपने मनी मन में विचार कर रहे करेंगे आप श्यामचंद्र ने क्या विचार किया इसका वर्णन कर रहे हैं चंद्रावलिम समन्व नेतुम कि चंद्रावली को भाई मुझे मना लेना चाहिए कहीं ऐसा नहीं हो चंद्रावली जी रूठ जाए तो चंद्रावलिम समन्द नेतुम श्री चंद्रावली जी को समन्ध माने मनाना चाह श्री कृष्ण ने इम सदारहा मन में विचार कर रहे हैं कि ये चंद्रावली तो बड़ी आदरणीय है सना अरहा, अर् माने पूजनी यशी चंद्रावली अर् माने पूजनी भी है मान्या। ये में बड़ी भी है और मान्या भी है सम्माननीय भी है मान्या माने सम्माननीय भी है यथक प्रणनीशो ये सारी प्रणनियों में प्रणय करने वाली प्रेमी सखीगणों में सबसे ज्यादा माननीय हो करके भी विराजमान है ममोत्तमाशु मेरी जो उत्तम प्रिया हैं उन प्रियाओं में ये परम मान्य हो करके विराजमान हैं सदा अरहा, माने पूजनी हैं इनको मनाना ही चाहिए हाय आच्छि मस्ति हृदय यदि राधे एदम यद्यप मैं जानता हूं कि इस समय मेरा हृदय राधे मान श्री राधिका के कारण आच्छम अस्ति हृदयम मेरा हृदय यद्यपि आच्छिन्न माने व्याकुल है मेरा हृदय श्री राधिका में ही लगा हुआ है पंत फिर भी बाहन भजे फिर भी इस समय यह नहीं कि चंद्रावली जा रही है तो जाओ ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे नायक नीति दम्भम नायक की जो नीति है उसके अनुसार ही छल करते हुए भजे नायक नीति के दंभ का ही आचरण करना चाहिए नायक की जो नीति है उसी छल का मुझे आचरण करना चाहिए अर्थात श्री प्रिया को मनाना चाहिए और राधिका को भी मनाना चाहिए और श्री चंद्रवली जी को मनाना चाहिए ऐसा नहीं हो कोई रूठ जाए दोनों को ही मना करके रखना चाहिए तो नायक नीति दम्भम नायक की नीति का जो दम्भ है उस दंभ का पालन करते हुए नायक की नीति के अनुसार छल नीति का पालन करते हुए मुझे बारह भजे श्री राधिका का भजन इन चंदावली का भजन करना चाहिए दोबारा सुन ले कि चंदावली समन नेतुम श्री चंदावली उनको समन नेतु माने मनाने के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए इम चंदावनी को मनाने के लिए क्योंकि ये यह सदा, सदा अरहा माने पूजनी है मान्या, माने ये आदरणीय भी हैं, सभी मेरी उत्तम प्रियागणों में ये परम परम पूजनी होकर के भी बिराइमान है यद्यपि आच्छिन्नम हृदयम, मेरा हृदय आच्छिन्न माने श्री राधिका में ही फंसा हुआ है राधिका में भी अटका हुआ है अटका हुआ है हृदयम यदि अस्थिर हृदय मेरा यह हृदय श्री राधिका के द्वारा ही कहीं अटका हुआ है फिर भी बाढ़ भजे माने अच्छी प्रकार से सम्यक प्रकार से मैं इस समय भजे माने पालन करूंगा तदपे नायक नीति दम्भम एक नायक की नीति उसका ही पालन करूंगा जो दम्भ से पूर्ण है छल से पूर्ण है ऐसे नायक की नीति के छल को प्राप्त करते हुए इनको मनाने का प्रयत्न करूंगा ऐसे श्री श्याम सुंदर ने विचार किया और तस्यात्मानयतोपी रुषा चलनती ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर प्रिया को मनाने के लिए आत्मना अनुनय श्री श्याम सुंदर उस समय हाथ जोड़ करके आत्मना शरीर से माने सुर झुका करके प्रणाम करके साम दाम दंड साम दाम दंड तो है ही नहीं साम दाम भेद नती इन चारों जो उपाय हैं उन चारों उपायों को अपनाते हुए श्री प्रिया को जब मना रहे हैं तो तस्य आत्मना अनुनय तो जब वे पूरी तरह से अनुनय करने में भी विराजमान हुए परंतु तो अनुनय करने पर भी श्री प्रिया नहीं मानी और रुषा चलनती क्रोध करके जब चली जा रही हैं यद्यपि श्री किशोरी चंद्रावली जी में उस समय ललित मान उदय हुआ है परंतु तो ललित मान उदय होने पर भी श्री प्रिया उस समय चल रही हैं चंद्रावली जी का जो मान है वो ललित मान होकर के विराजमान है सा पद्मया पथी उस समय पद्मा वो संग में विराजमान थी तो आफत वो पद्मा है वो चंद्रावली जी को मांगने नहीं देंगी ये इधर ललता जी आफत है उधर वो पद्मा आफत है वो मान को कहीं जगाती रहेंगी कुदरती रहेंगी मान की अग्नि को बढ़ाती रहेंगी तो सा पद्मया पद्मा के साथ में जब श्री चंद्रावली जी चल रही है सविस्मृत दृष्टिप्रष्टा उस समय समिस्मिति दृष्ट पृष्ठा विस्मित विस्मय के साथ में उस समय दृष्ट पृष्ठा श्री श्याम सुंदर प्रिया जी को देख रहे हैं चंद्रावली जी को अपृष्टा उनसे पूछते भी अरे प्रिय रुको तो सही रुको तो सही तो दृष्ट पृष्ठा देखते भी जा रहे हैं पूछते भी जा रहे हैं समिस्मित होकर के सबस्मृति माने आश्चर्य सहित दृष्ट पृष्ठ होकर के श्री चंदा चंद्रावली जी उस समय जा रही हैं ज्ञातार्थ यात निज गर्वित गी बलान निर्वाह बलतस्मित बल तस्मित उस समय श्री श्यामचंद्र ने ज्ञातार्थ या सारी घटनाओं को समझ करके ज्ञातार्थे हाँ हाँ तो ज्ञातार्थे निज गर्भित गिर बलानम के अपने जो बचन निज गर्भित गिर बलानम जिनकी वाणी निज गर्भित से युक्त होकर के विराजमान हैं उनके निर्वाहण आये उनका निर्वाहन करने के लिए बल तस्मित उस समय श्री चंद्रावली जी मंद मुस्कान से युक्त होकर के उस समय बोली तो तस्या आत्मनान तस्मान तो चलन शाम सुंदर के अनुनय करने पर भी क्रोध पूर्वक जो चल रही हैं सा पद्म पथि विस्मित दृष्टपूर्वा श्री पद्मा के साथ में वे चंद्रावली जी चल रही है सबिस्मित दृष्ट पृष्ठा बिस्मित सहित सहित श्री सुंदर जिनको देख रहे हैं और पूछते जा रहे हैं ज्ञातार्थ ज्ञात है। उस समय चंद्रावली जी को सारे बात का ज्ञान हो गया है और निज गर्भित गी बलाना अपनी गर्भित जो वाणी है उनके गी मन वाणी उनसे बल से युक्त हो करके भी विराजमान अपनी गर्वित वाणी के निर्वाह करने के लिए उस समय बलित मध्यधाई श्री चंदावली उस समय ये गर्व से स्मित हो करके श्री चंदावली उस समय बोली तो मंद मुस्काती हुई अहंकार युक्त जो वचन हैं उन अहंकार युक्त वचनों को सब कुछ जान करके भी उस समय ये कह रही है विस्मृत होकर के पूछा और घटना को समझ करके उस समय ये कह रही हैं पदमा श्री चंद्रावली जी कह रही हाँ पद्मा चंद्रावली ये की बात है हाँ अच्छा हाँ तो हाँ पद्मा पद्मा पद्मा जो है वो पद्मा कह रही है तो ज्ञातार्थी अब निज गर्भित गिर बलाना निर्वाहणा उस समय पदमा ने उनको देखा पद्मा उनसे मिल गई हैं और पद्मा मिलकर के उस समय पद्मा कह रही हैं कि एक सगोकुल गोकुलवासी कुलसी बंधु सिंधुर यथा निखिल निर्झर संचय तत्व आप जीवन निध भ्रम बेग नुन्नाहा किम नाम विच्युति गतिर गणिया जैसे समुद्र से समुद्री सारी नदियों का आश्रय है ऐसे ही सिंधु यथा निखिल निर्जर संचय जितने भी निर्झर संचय है उनका समुद्र ही एकमात्र आश्रय आश्रय है ऐसे ही एक गोकुलवास कुलश बंधु श्री श्याम ही हम सब ब्रजवासियों के एकमात्र बंधु हैं जीवन निधि जीवन माने जल जल की वे निधि भी हैं तो जल निधि जैसे समुद्र है ऐसे ही हमारे जीवन की भी श्री श्याम ही एकमात्र निधि हैं अब उसमें भ्रमग नुन्ना समुद्र में कभी कभी ऊंची लहर आए समुद्र में कभी कभी जो भ्रमी माने भ्रम आए के कारण कभी कभी भ्रम के कारण भी लहर हो सकती है और उसके कारण नुन्ना माने तुम दूर हो रही हो तुम दूर हो गई हो नुन माने कट गई हो श्री नदी बह करके आती है समुद्र में ही परंतु कभी कभी समुद्र में ऊंची लहर आए तो जो नदी समुद्र में मिल रही है उसमें उल्टा धार जो है उल्टा जो प्रवाह वो जैसे आने लगता है इसी प्रकार तो लगता यह है कि समुद्र का पानी नदी में आ रहा है जबकि सामान्य जो क्रम है वो ये है कि नदी का पानी समुद्र में जाता है ऐसे ही तुम्हारी दशा हो गई है श्याम सुंदर में कभी कभी भ्रम के कारण तत्व जीवन भ्रम नुन्ना श्याम सुंदर में कभी जब भ्रम उत्पन्न हुआ तो तुम नुन्ना तुम उल्टी उनसे कट गई हो वो मान बिंब जो है वो बिंब वैसा है कि जैसे नदी तो मिल रही है समुद्र यदि ठीक रहेगा तब तो नदी का पानी समुद्र में आता रहेगा परंतु तो जब समुद्र में ज्यादा भ्रमी आएंगे ज्यादा उसी लहराएंगे तो जैसे नदी का जो प्रवाह है वो उल्टा आने लगता है बहने लगता है तो ऐसे ही तुम भी नुन होकर के समुद्र नुन मान समुद्र से अलग होकर के तुम विराजमान हो गई हो कि नाम बिचुतिक गतिर गणयाम सुभ्रु अखी किम नाम विच्युत गति ही गणयाम सुभ्रु यदि भवन के कारण बंधुता में बाधा आ गई तो इस बात को क्या हम गिनेंगे किम नाम नाम मानी ये जोड़ देने के लिए है किम नाम विच्युति जो न, कहीं नाम का जो स्वरूप आ गया है उस नाम के स्वरूप के कारण क्या क्या उस नाम के बोलने के कारण जो विच्युत गति नाम की विच्युति हो गई है गोत्र स्खलन हो गया है उसको गणयाम माने इसका बुरा नहीं मानना चाहिए कभी कभी श्री समुद्र में जैसे लहर आ गई ऐसे श्याम सुंदर के मुख से भी कोई नाम निकल गया होगा इसमें बुरा मानने की क्या बात है क्या उसको हम गिनेंगे अर्थात उसके बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी हमको ध्यान नहीं देना चाहिए ये कहने का तात्पर्य तो तथा जीवन निध नुन्ना जीवन निध माने समुद्र में भ्रम वेग जब ऊंची लहर आए तो नुन्ना माने नदी की धारा जैसे समुद्र से अलग हो जाए बल्कि उल्टी धारा बहने लगे इसी प्रकार किम नाम विच्युति इसी प्रकार यहां पर भी हो गया है जो नाम की विच्युति हुई है मानित श्यामंदर ने तुमको राधा कहकर के संबोधित कर दिया अरे चंद्रावली सखी क्या तू उसका बुरा मान रही है इस बात का हम तो बुरा नहीं मानती हैं क्या हम उसको गिनेंगे अर्थात हम इसको बुरा नहीं मानती हैं चंद्रावली ध्रुवकलागत कलागत मूर्मितत्वम दृष्टवा कथम नहीं विष्कंब सा द्रुतमीमा मप्पे दूरे धीम सराधिकतरातमूचु चंद्रावली द्रुव कलागत मूर्मिम दृष्टि कथम भ्रमसी कृष्ण चकोर वीर समय इस प्रकार चंद्रावली द्रुव विष्कंभ हाँ, सा ऐसा कहकर के, के श्री पद्मा ने विष्कंभ सा, सा माने पद्मा ने विष्कंभ माने श्री राधिका को रोका विष्कंभ सा हा हा चंद्र राधिका कहां से आई चंद्रावली है यहां पे तो यहां पे चंद्रावली श्री पद्मा जो है उन पद्मा ने श्री चंद्रावली जी को रोका विष्कम्भ यह एक पारभाषिक शब्द है जहां पर नाटक में कोई कथा भाग बीच में टूट रहा हो दो पात्रों के संवाद के द्वारा उसकी सूचना दे दी जाए उसका नाम है विष्कंभ जहां पर तो ये नाटक का एक भाग है विष्कंभ माने नाटक में दो तरह के दृश्य दिखाई जाते हैं एक है दृश्य और एक है सूच ड्रेमेटर्जी में दोनों प्रकार के दृश्यों को दिखा करके कथा को आगे बढ़ाया जाता है तभी दो पात्र वार्तालाप कर रहे हैं और वार्तालाप से यह पता लग जाता है कि इसके पहले यह घटना घट गट रही है घटना घटी थी तो वो वार्तालाप के द्वारा पता लगा कि यह घटना घटी थी परंतु कभी कभी ऐसा होता है घटना को होते हुए दिखाया जाएगा जो होते हुए मंच के ऊपर दिखाया जाएगा उसको तो कहते हैं दृश्य और जिनकी सूचना दे दी जाती है उन घटनाओं का नाम है सूच तो सूच घटनाएं प्रायः विष्कंभ के द्वारा दिखाई जाती हैं तो नाटक के दो भाग होते हैं एक विष्कम्भ एक होता है अंक अंक में तो जो घटनाएं हैं उनको यथार्थ में वैसा ही मंच के ऊपर अभिनत करके दिखाया जाता है उसका नाम है अंक अंक माने जो घटना है उसमें थ्री यूनिटीज अन्विता तीन जो अन्विति हैं उन तीन अनवितियों को लेते हुए जो घटना जैसे घट रही है उसको मंच मन्च पर मंचित करके दिखाया जाएगा पंत विष्कम्भ में घटना को घटित होते हुए नहीं दिखाया जाएगा घटना को केवल सूचना दे दी जाएगी कि श्री राधे का वहां पर जा रही थी तब ऐसा हुआ ये दो सखी बात कर रही हैं और उस घटना को वर्णन कर दिया तो इसको हम सूच कहेंगे और श्री श्याम सुंदर मिल रहे हैं प्रिया जी के साथ में अरिश्चित प्रिय चलो अपन पुष्प बीनने के लिए चले और श्री श्याम सुंदर जा रहे हैं प्रिया जी पुष्प बीन रहे हैं उस घटना को यदि रंगमंच पर दिखाया जाएगा तो उसको हम कहेंगे अंक तो अंक और विष्कंभ ये दो प्रकार के नाटक के भाव होते हैं विष्कंभ में सूच घटनाएं होती हैं और अंक में दृश्य घटनाएं होती हैं ये कहने का तात्पर्य तो विष्कम्भ जो है जहां पर कोई बात रुक गई थी उस रुकी हुई बात को पूर्ति करने के लिए विष्कंभ का प्रयोग करता है तो विष्कंभ एक तरह से रुकावट है कोई घटना घट गट रही है और उसको रोका जाए संस्कृत नाटकों की एक बहुत बड़ी विशेषता रही वहां पर ड्रेमेट्रजी में संस्कृत नाटकों में श्री भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में यह निरूपण किया कि कुछ दृश्य ऐसे हैं जिनको कि रंगमंच पर नहीं दिखाया जाएगा उसका निषेध है फिल्म में वो दिखाई जा सकते हैं फिल्म में एक अलग विधा है और रंगमंच बिल्कुल अलग विधा है रंगमंच पर दूराध्वनम बधो युद्धम शयनम स्नान इनको रंगमंच पर नहीं दिखाया जाएगा इनकी सूचना दी जाएगी राजा इस समय दक्षिण देश में गए हैं वहां पर युद्ध हो रहा है अब युद्ध को दिखाया नहीं जाएगा यह केवल सूच होकर के ही वर्णन होगा क्योंकि फिल्म में तो ये एक सुविधा प्राप्त है कि स्क्रीन के ऊपर वो युद्ध दिखाया जा सकता है और युद्ध के दृश्यों को सामने दिखाया जा सकता है परंतु तो नाटक में इतनी बड़ी सेना को लेकर के दिखाना कि राजा इस समय कोई कोई व्यक्ति हवाई जहाज में होकर के क्या अब स्टेज के ऊपर हवाई जहाज कहा से लाओगे और उड़ने पर वो प्रभाव आएगा नहीं तो दोनों चीज में अंतर है जो फिल्म की विधा है वो एक अलग है और नाटक की विधा रंगमंच की विधा वो अलग है रंगमंच की विधा में विप्लव युद्ध दूरगमन स्नान भोजन विलास इनको नहीं दिखाया जाएगा इनकी केवल सूचना दी जाएगी क्योंकि जो अशिष्ट वस्तु हैं अश्लील वस्तु हैं या दुर्लभ वस्तु हैं उनको नहीं दिखाया जाएगा भोजन भी एकांत की चीज है अब रंगमंच पर भोजन कैसे दिखाया जाएगा उसको नहीं दिखाया जाएगा तो ये रंगमंच की कुछ सीमाएं हैं उनको केवल सूच के रूप में ही दिखाया जाता है परंतु तो वो रंग में है आवश्यक उसको तो ऐसी स्थिति में उनको विष्कम के द्वारा जब बाधा आ गई तो उसको विश्व बिश्कंभ के द्वारा दिखाया जाता है यहां पर विषकंभ पर अटक गए विश्म का मतलब है कि रोका और रोक करके उस बात को पूरा किया जहां पर रुकी हुई बात को पूरा किया जाए उसका नाम है विष्कंभ अस्तो इसी प्रसंग में कह रहे हैं कि विष्कंभ सा द्रुतम इमाम श्री पद्मा ने इमाम माने उन चंद्रावली जी को विष्कंभ माने रोकने का प्रयत्न किया रोक करके आगे पुनः श्याम के साथ में मिलाने का प्रयत्न किया तो विष्कंभ में कोई बात को रोक करके दृश्य पदावली को रोक करके जहां पर सूच करके घटना के सूत्रों को मिला दिया जाए उसका नाम है विष्कंभ डेमोट्रेजी मेरा बहुत प्रिय विषय रहा ये जो भारत का नाट्यशास्त्र श्री रूप गोस्वामी जी ने जो नाटक चंद्रिका लिखी उन नाटक चंद्रका में इन सारे विषयों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया विष्कंभ क्या है तो ये अर्थोपक्षेपक हैं उन अर्थोपक्षेपकों को उन्होंने पर्याप्त मात्रा में प्रस्तुत किया तो यहां पर उन्हीं का संकेत कर रहे हैं कि विष्कम्भ सार ध्रुत माम श्री पदमा उस समय रुकी हुई बात को आगे बढ़ाने के लिए श्री चंदावली जी जो जा रही थी उनको रोका और रोक करके हरिमप्य दूरे लब्धवा श्री हरि को जब दूर देखा तो उन हरि को भी देख करके स राधिक धीय श्री भगवान कैसे हैं कृष्ण के उनकी बुद्धि लगी हुई है राधिका में राधिक धिया चतुरा तमुचे उस समय श्री पदमा परम चतुर हैं और इन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि चंद्रावली ध्रुव कला गत मूर्म तत्व उस समय चंद्रावली ध्रुव कला श्री चंद्रावली जी में जो मान उत्पन्न हुआ है उस मान में मान के कारण गतम उर्म तत्व जिनमें अपूर्व से उर्मिया आ, आ रही हैं, लहर आ रही हैं। ऐसे श्री चंद्रावली के हृदय में आने वाली लहरों की गति को देखकर के हे श्यामचुंदर आप क्यों घबरा रहे हो घबराओ मत ये चंद्रावली तो ऐसे ही जरासी नाराज हो रही हैं। जरा सा उनको समझाओगे तो फिर ये मान जाएंगी। ऐसे पद्मा ने श्री श्याम सुंदर को भी उस समय धैर्य प्रदान किया कि चंद्रावली ध्रुव कला चंद्रावली में जो ध्रुव माने मान मान का उदय हुआ है उसके कारण आगत तत्वम ये लहरें उठ रही हैं ज्यादा रुकने वाली नहीं है ये लहरें ये आई हैं थोड़ी देर में आकर के ये सब शांत हो जाएंगे आप घबराओ मत घबराओ मत कथम ब्रह्मसी इनका दर्शन करके हे श्री श्याम सुंदर आप क्यों भ्रमित हो रहे हो हे वीर आप भ्रमित मत हो भ्रमित मत हो ऐसा कहकर के श्री वृंदावर्णन कर रही हैं कि इस प्रकार श्री पद्मा ने जबरदस्ती श्याम सुंदर को भी रोक लिया एक और चंद्रावली जी को समझाया दूसरी ओर चंद्रबा जी को समझा करके ये कह दिया कि बोले अरे हम सबों के जीवन धन श्याम सुंदर है कभी कभी समुद्र में ऊंची लहर उठती है तो नदी का पानी भी उल्टा लौटने लगता है परंतु ये थोड़ी है कि हमेशा ही लौटता रहेगा ऐसे ही श्री श्याम सुंदर के मुख से जरा सा टंग स्लिप हो गया जीव पलट गई उन्होंने राधा कह दिया तो कोई ये थोड़ी है कि तू बुरा मान जाए और ये कोई हमेशा के लिए बात हो रही है वो तो एक तात्कालिक रूप में जीव जो है वो जीव कहीं पलट गई और इसके कारण श्री श्याम सुंदर ने ऐसा बोल दिया इसने तू बुरा मत मान ये तो चंद्रावली जी को समझाया और श्याम सुंदर से समझाया कि प्रिया का मानदर्शन करके आप घबराओ मत घबराओ मत ये मैं भी समझाती हूं चंदावली को और आप भी घबराओ मत और आप यहां पर चंद्रावली में जो मान उत्पन्न हुआ है उस मान की लहरों को देख करके आप भ्रमित मत हो, भ्रमित मत मत हो हो हे कृष्ण चकोर तुम उन चंद्रावली का ही दर्शन करते हुए चकोर की चंदा के साथ में जैसे प्रीति है उस प्रीति को बनाते हुए ही आप विराजमान हो ऐसा कहकर के श्री पदमा जी ने जी और कृष्ण इन दोनों के बीच में बड़ी सुंदर रफु की दोनों जो अलग अलग हट रहे थे इन दोनों को पुनः मिला दिया और श्री श्याम सुंदर चंद्रावली जी से मिलते हुए उस समय विराजमान हुए उस समय श्याम सुंदर ने कभी चंद्रावली जी को मनाने के लिए बस ये कह दिया हे प्रिय क्यों घबराती हो अरे मैं भी आपका हूं मेरा जितना भी ये वृंदावन राज्य है वो आपका है वो वो ये थोड़ी है कि वो राज्य दे रहे थे ये तो कहने कहने की बात अलग है कहने के लिए तो न जाने कितने वायदे कर दिए जाते हैं परंतु पूरा करना ये थोड़ी है इसलिए आप लोग अरे ललता अरे विशाखा हे आ, नांदी तुम लोग व्याकुल मत हो श्री श्याम तो ऐसे ही कह रहे हैं बे इस बात को तुम गंभीरता से मतलब श्री वृंदावन का राज्य श्री राधा रानी को ही मिलेगा श्री श्याम राधा रानी में ही एकमात्र अनुरक्त हैं ऐसा कहकर के जल्दी से राधिका को तैयार करके अभिषेक के लिए या आगे अभिसार कराने के लिए इसके लिए तुम तैयार करो और श्री राधिका का कृष्ण के साथ में मिलन हो तब श्री कृष्ण श्री राधिका को राज्याभिषेक करने के लिए आगे अनुमति प्रदान करेंगे और एक रास्ता खोलेगा श्री राधिका के अभिषेक का जो कहीं गजट हो जाएगा भाई गजट नहीं हो तब तक बात बनेगी नहीं गजट भी तो होना चाहिए ना तो श्री कृष्ण इस बात को कहीं गजट करेंगे इस बात की कहीं घोषणा करेंगे और घोषणा करने के बाद में फिर उसका जो रास्ता है वो रास्ता खुलेगा ये अभी जो बात चल रही है इन बातों को लेकर के अटको मत बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय ऐसी श्री पदमा जी समझा रही हैं गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद